मातृदर्शन मातृत्व की स्थापना मां शारदा का विश्व मातृत्व मां शारदा के जीवन एवं चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं अपनी निरहंकारिता कर्मठता सहिष्णुता आदि के द्वारा वे स्त्री पुरुषों गृहस्थ संसियों संसारी साधकों सभी के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर गई हैं लेकिन जिस एक वैशिष्ट्य के कारण वे सभी को सबसे अधिक मोहित प्रभावित एवं अपनी ओर आकृष्ट करती हैं वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति उनका मातृत्वभाव वे स्वयं कहती थी कि वे सभी की माँ हैं, मनुष्यों की ही नहीं पशु पक्षियों यहाँ तक कि की, कीट पतंगों की भी मैं सत की भी माँ हूँ असत की भी माँ हूँ गिरीश चंद्र घोष के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था मैं बनाई हुई मां नहीं कहने भर की मां नहीं गुरु पत्नी की दृष्टि से मां नहीं सत्य जन्य हूं। वे तत्कालीन बंगाल के क्रांतिकारी युवकों को अपनी संतान समझती थी और उन अंग्रेजों को भी अपनी संतान मानती थी जिनके विरुद्ध वे विद्रोह कर रहे थे उनकी प्रसिद्ध उक्ति है अमजद मुसलमान डकैत भी मेरा उसी तरह पुत्र है जिस प्रकार सरत महान संत स्वामी शारदानंद माँ का यह सार्वजनिक मातृत्व उनके व्यवहार एवं आचरण में भी परिलक्षित होता था माता की तरह वे सभी को खिलाने के बाद भोजन करती थी जिस प्रकार माँ अपनी संतानों की रुचि विशेषकर भोजन विषयक तत्काल जान लेती हैं उसी प्रकार माँ शारदा उनके पास आने वाले सभी व्यक्तियों की आहार विषयक रुचि को जानकर उन्हें निज निज रुचि अनुसार भोजन देती थी भक्तों के विदा होने पर अश्रुसिक्त नयनों से उन्हें दूर तक विदा करने जाती थी तथा उनके आगमन की निराहार रहकर प्रतीक्षा करती थी मां के घर पर गंगाराम नामक पालतू तोता था जब वह माँ माँ करके पुकारता तो माँ भी आती हूँ बेटा कहकर उसे दाना देने दौड़ पड़ती थी बछड़े के पुकार सुनकर गाय की तरह भी उसकी ओर दौड़ जाती थी उनके जीवन कथा इस प्रकार के अनेक दृष्टांतों से ओतप्रोत है भक्तों को भी मां शारदा में इस मातृस्नेह एवं आत्मीयता का स्पष्ट बोध होता था सभी को यही लगता था मानो वे अपनी जन्मदात्री माँ के परम पास आ गए हैं कुछ भाग्यवान लोग तो माँ शारदा को अपनी जननी के रूप में प्रत्यक्ष देखकर धन्य भी हुए हैं माँ शारदा का यह मातृत्व तो इतना प्रबल है कि यह आज उनके तिरोधान के अनेक वर्षों बाद भी उनके चित्रों से प्रकट होता है कुछ रोचक घटनाएं इसकी सत्यता को प्रकट करती हैं एक बालिका अपनी माता के साथ बेलूर मटका दर्शन करने आई अन्य मंदिरों में दर्शन करने के बाद जब वह मां शारदा के मंदिर में आई तो वहां प्रतिष्ठित मां के चित्र को देखकर दंग रह गई कुछ देर एकटक उस चित्र को देखकर उसने गौर से अपनी जननी की ओर देखा और उससे पूछा मां सच बता तेरा ही फोटो है न उसकी माँ क्या जवाब देती बालक की सरल दृष्टि ने चेहरे का बनाव, बालक की सरल दृष्टि ने चेहरे की बनावट के पार्थक्य के पीछे स्थित पार्थित्व के सामने में हृदय कर लिया था जो उसकी माँ से उसे मिलता था तथा जिसकी घनीभूत विग्रह स्वरूपा थी माँ शारदा रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी ने एक बार एक मुसलमान की छोटी सी दुकान में मां शारदा के चित्र को देखा उत्सुकतावश वे दुकान में गए प्रारंभिक अभिवादन के बाद उन्होंने दुकानदार से पूछा कि वह चित्र किसका है दुकानदार ने कहा कि वह यह तो नहीं जानता कि वह चित्र किसका है लेकिन उसने कहा जनाब गौर से देखिए क्या आपको इसमें अपनी मां नहीं दिखती इस तरह देश विदेश के अनेक नरनारी आज भी मां शारदा के चित्र में अपनी माता को देखकर शांति और सांत्वना पा रहे हैं ईश्वर का मातृत्व मां के इस सार्वभौमिक मातृत्व का उनके व्यक्तिगत को आकर्षक एवं माधुर्य प्रदान करने के अतिरिक्त एक गूढ़ रहस्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ है इस संदर्भ में हमें यह याद रखना होगा मां माँ शारदा श्री रामकृष्ण के लीला सम्मरण के बाद चौंतीस वर्ष और जीवित रही थी इस विषय में एक भक्त ने मां शारदा से प्रश्न किया था कि पूर्व के अन्यान्या अवतारों के अवसर पर अवतार की शक्ति जैसे रामावतार में सीता कृष्ण अवतार में राधा का लीला समरण अवतार के पूर्व ही हो गया था लेकिन श्री राम कृष्ण अवतार में देखते हैं कि उन्होंने मां शारदा को पीछे छोड़ छोड़कर पहले ही अपनी नरलीला समाप्त कर दी है इसका क्या कारण है इसके उत्तर में माँ ने कहा था जानते हो तो बेटा ठाकुर श्री राम कृष्ण का सभी के ऊपर मातृभाव था उसी की प्रतिष्ठा के लिए वे मुझे छोड़ गए हैं अब अगर श्री राम कृष्ण को अवतार स्वीकार कर लिया जाए तो उपरयुक्त कथन का अर्थ होगा ईश्वर के मातृत्व की प्रतिष्ठा अगर ईश्वर माता के रूप में अवतरित होते तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती यह दिखाने और उस भाव को जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री कृष्ण मां शारदा को छोड़ गए थे श्री कृष्ण की जीवनी से परिचित पाठक जानते हैं कि राम लला को लेकर साधना करते समय श्री रामकृष्ण का बालक राम के प्रति माता कौशल्या की तरह का वात्सल्य भाव था परिवर्ती काल में गुरुपद पर आरूढ़ होने पर भी यह भाव उनमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान था जिसके फलस्वरूप राखाल तारक आदि बालक भक्त उन्हें अपनी माता के रूप में देखते थे राखाल तो उनकी गोद में सोते तथा स्तनपान तक करते थे फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि उनका यह भाव उतना अधिक अभिव्यक्त नहीं हो सका था जितना वे चाहते थे वे सर्वदा प्रमुखता जगन के दिव्य आनंद में बालक ही बने रहे थे लेकिन श्री राम कृष्ण एवं मां शारदा के जीवन की विभिन्न घटनाओं का सिंहावलोकन एवं पुनर्मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मातृत्व की प्रतिष्ठा एक ऐसा महान उद्देश्य था जो श्री रामकृष्ण की जीवन दशा में पूर्ण नहीं हुआ तथा जिसकी पूर्ति के लिए मां शारदा को दीर्घ चौंतीस वर्ष तक प्रयत्न करना पड़ा था सोडशी पूजा के समय मां शारदा ने जगन माता का आह्वान एवं जागरण मां के जीवन में मातृत्व के विकास को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करना मृत्यु मृत्युसैया पर मां को जगत के तापित पीड़ित लोगों का भार अर्पण कर यह कहना इसने अर्थात स्वयं श्री रामकृष्ण ने क्या किया है तुम्हें तो इससे कहीं अधिक करना होगा एवं परवर्ती काल में माँ की स्वीकारोक्ति की सचमुच बहुत काम बाकी था ये सारी बातें इसी बात की ओर इंगित करती है